सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म विश्वं सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म विश्वं सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म विश्वं विशया ूला विरहितषया कोलते समय ध्यानिया धनरति हमिया निर्भर पक्ष साधन में क्रम होता है साधन में स्तर साधन में स्थिति गति ऐसा नहीं है कि मनमाना काम करते रहे और ईश्वर की प्राप्ति का ईश्वर के साक्षात्कार का साधन भी होए समाधि भी लग जाए मोक्ष भी हो जाए मनोमुखी होते थो परमार्थ का कुछ भी नहीं प्राप्त किया जाए जैसे योग का आठ अंग बता दें आठ अंक तो उसमें पहला अंग है कि आप लोगों से जो व्यवहार करें सत्य का आदर सत्य में हित और प्री मिलाकर सत्य को जब कड़वा करते देते हैं तो वो आनंद से भेड़ हो जाता है और सत्य जब ध्यान से अलग हो जाता है वो जड़ हो जाता है तो हमें आपका ज्ञान को बर्जात करता जा है और सत्य वही जो बचपन की मान्यताएं हैं उन्हीं को पकड़े रहे हैं तो सत्य में जड़ता है ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ सत्य के स्वरूप का भी गंभीर बोध होता है सब जैसे सत्य बोलना है भूलना ही धर्म नहीं होता मौन भी धर्म है। कड़वा न बोलें अजित न बोले, ज्ञान के विरुद्ध न बोले, और बोल देने पर भी उसमें जड़ता न आ जाए जब मालूम पड़ जाए कि जो मैंने कहा था वो गलत था तो अपनी गलती छोड़ दी जाए वो, सत्य जब ज्ञान के विपरीत मालूम पड़े तो उसको सत्य नहीं समझना असत्य समझ कुछ करना जो साधन में उन्नति करना चाहते तो हैं सत्यता भी व्यवहार करते उसमें कहीं किसी को दुख तो नहीं पहुंचता है अहिंसा इसको कहीं हम दूसरे का माल हड़पने के लिए कोई उद्योग तो को नहीं कर रहे हैं अस्थिर से दूसरे के हक की चीज ले लेने का नाम को तो बिना उसकी इजाजत के बिना जानकारी के लेने का कार्य जो है वो तो स्टेज है चोरी है और जरूरत से ज्यादा अपने पास रखने का नाम परिग्रह ये लोग के दो एक आदमी भूखे मर रहा है और तुम्हारे पास बहुत तो ज्यादा इकट्ठा किया हुआ है, है? तो वो परिग्रह और और दूसरे का माल हड़प्य रक क्रिया तो चोरी ये साधन का जो व्यवहार है उसमें असत्य का त्याग है हिंसा का त्याग है चोरी का त्याग है काम साधना कहीं इतनी प्रबल न हो जाए कि वो उचित अनुचित की मर्यादा को पार कर तो देखो झूठ छोड़ने के लिए तो सत्य है और हिंसा छोड़ने के लिए अहिंसा है और दूरी छोड़ने के लिए अस्थे है और संग्रह छोड़ने के लिए अपरिग्रह है और काम बासना को शिथिल करने के लिए मर्यादा मिलाने के लिए ब्रह्मचर्य है तो इसमें काम क्रोध भोग और धूप व्यवहार में इन चार बातों का पहले त्याग करना पड़ता है व्यवहार का साल ये है कि हम दूसरे को हानि न पहुंचाएं, दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं, दूसरे का अहित न करें सारे व्यवहार का समय आपको तो व्यवहार नहीं आता है यदि आपके व्यवहार से दूसरों को दुख समझता है सावधान रहिए एक जो का पहला अंग है व्यवहार की शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि, तो दूसरा अंग है अपने व्यक्तिगत चरित्र की शुद्धि। सुखी पवित्रता से रहें कष्ट सह के भी अपने धर्म का पालन करें स्वाध्याय करें संतोष रखें ईश्वर के अपना जो कर्म है वो ईश्वर के प्रति समर्पण करें जैसे आजकल कर के नेता लोग कहते हैं ना समाज के लिए काम करो प्रांत के लिए काम करो राष्ट्र के लिए काम करो विश्व के लिए काम करो ये सब जरा लौकिक दृष्टि होती है ना सबका जो परमार्थ है परमेश्वर जो समाज में भी है प्रांत में भी है राष्ट्र में भी है विश्व में भी है जाति में भी है मजहब में भी है लिंग में भी है स्त्री में है पुरुष में है में है. महाराष्ट्र में है गुजरात में है ईश्वर भारत में है पाकिस्तान में है ईश्वर है ना ऐसे तो हिंदू में है मुसलमान में है व्यवहार में सबके अलग अलग होने पर भी जो सबने निरातार रूप से एक प्याप्त है उसमें अपने कर्म को अर्पित करें माने उसके लिए कर्म करें कोई अपने शरीर के लिए करता है तो परिवार के लिए करता है तो गांव के लिए करता है तो समाज के लिए करता है साधना का दृष्टिकोण ये है कि उस परमेश्वर के लिए कर्म करें और जो सबसे करता है ये व्यक्तिगत अच्छा करता है, तो समाज के साथ व्यवहार कैसे करना ये लोग का और अपने व्यवहार को कैसे खुद बनाना ऐसे निरंतर कर सकते हो ये दो का सूस्ता तीसरा अंग जो दूध जो का आता है दूध का जो मारे साधन है। तीसरा अंग आता है कि ये जो हम शरीर को मैं मैं मैं मानते हैं और इसी के सुख के लिए सारा काम करता है इसको ऐसे स्तर में ले जाए थोड़ी देर के लिए ये इतना स्थिर हो जाए कि पंचकूत से अलग जिसकी चेष्टा इसका अस्तित्व मालूम ही न पड़े लोक व्यवहार दैहिक व्यवहार और देह का इसके मूलभूत पंचभूतों से एक करना ये आसन है सिद्धासन पदमासन स्वस्तिकासन तीरासन और इन आसनों में क्या होता है शरीर को स्थिर किया जाता है शरीर के स्थिर होने से वृप्ति भी स्थिर होती है और सुख भी स्थिर होता है इसलिए दर्शन में आसन की पहचान बताई स्थिर सुखम आसना आसन क्या है अपने सुख में स्थिरता आ जाए आंख किधर जा रही है हाथ इधर जा रहा है पाँव इधर जा रहा है शरीर ऐसे झल रहा है न ऐसा फिर करो ऐसप दूधों के स्तर में आपन की प्रति है फिर सुखम आसना और आगे बढ़ूंगी पंचतन मात्रा के स्तर में प्रत्याघापित इंद्रिया विषयों को ग्रहण करने के लिए स्वदेश छोड़कर राज्य देश छोड़ में न जाए ये सात्विक पंचतन मात्रा से बनी हुई विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां इंद्रिया शुभ करण अनुकरण बम प्रसाद अधिकार निर्विषय अपनी इंद्रियों को निर्विषय बनाना आप हो पर रूप न देखें दान हो पर शक् न दे त्वचा हो पर स्पर्श का अनुभव न हो नातिका पर हो पर गंध का अनुभव नो प्रत्या सिद्धि करते हैं कहते हैं विषयों में से अपनी इंद्रियों को लौटा कर लाए और उनको अपने गोलक में बैठा दिया इससे अटला आए प्राणायाम को छोड़ने फिर से लोगों के साथ व्यवहार की शुद्धि करके अंतकरण को शुद्ध करना ये पहला है। अपने व्यवहार को जीवन संबंधी चरित्र को शुद्ध करके अंतकरण को शुद्ध करना नियम है और शरीर की चेष्टा को पंचभूत के स्तर में ले जाना ये आसन है और क्रिया शक्ति का निरोध होना प्राम माणिक क्रिया शक्ति और जिससे पलट उठती और गिरती है जिससे सांस चलती है जिससे अंगली जीती है आकोचन प्रसार, गमन उत्षेपम अपक्षेपम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे फेंकते हैं समेटते हैं सकड़ते हैं प्राण गए प्राण के स्तर में प्राणायाम है क्रिया शक्ति के स्तर में प्राण प्राणायाम है पंच पर्मात्रा के स्तर में प्रत्याहार और हमारा मन देश में फैले है देश माने योग में हिन्दुस्तान पाकिस्तान नहीं होता हो देश माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर इनकी कल्पना का जो हेतु है उसको दृष्ट करते हैं और ये न्याय दर्शन में वैश्विक दर्शन में तो द्रव्य है परंतु दर्शन में ये द्रव्य नहीं है ये मनोवृत्ति है अविद्यामूलक ये दो तरह के होते हैं क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट अच्छे देश का चिंतन निराकार निर्विकार देश का चिंतन करो वो तो, वो अक्लिष्ट देश हो जाएगा और जिसमें अभिमान होय राग होए, द्वेष होए, अभिनिवेश होए, क्लेश से अनुद्ध जो देश का चिंतन है वो क्लिष्ट चिंतन है सौर क्लेश देश बंधन चित्त से धारणा अपने चित्र को निर्णय करो करो। एक निर्धार में स्तर उसको दैनिक दृष्टि से भी करते हैं बाहर दृष्टि से भी करते हैं दृष्टि से भी करते हैं और ध्यान में एक के बाद एक के बाद एक एक के बाद एक पत्र एक स्थान का इसका नाम ध्यान काल क्रम होने पर भी वृत्ति का एक ही वस्तु में गिरना ध्यान है और देश विस्तार होने पर भी वृत्ति का एक ही देश में रहना धारणा है और वृत्ति और वस्तु का भेद न रहना है देखो यह हाथ में रूमाल और आंख से दिखती है रूमाल और मन में होता है रूमाल का खाल तो समाधि उसको कहते हैं कि जिसमें रूमाल का और काल दृष्टि हो और काल दृष्टि रूमाल का ज्ञान और रूमाल शब्द और रूमाल का ज्ञान हृदय रूमाल शब्द मुंह है और रूमाल वस्तु हाथ में है ये तीनों जहां तीन नहीं रह जाती एक हो जाती हैं वस्तु शब्द और ज्ञान तीनों की एकता का नाम समाधि है ये सात्विक प्रकृति की साम्यावस्था की है दृष्टा जो है वो चेतन है द्रष्टा का स्वरूप में अवस्थान ब्रह्म स्तर में दृष्टाचेतन है और माया स्तर में प्रकृति है स्तर में महत्वत्व है अहंकार स्तर में ये अहमभाव है जो युगा अभ्यास होता है साधन का जो अभ्यास होता है वो न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्माण है बल्कि लोगोपकार के लिए एक महती शक्ति का संचय है उससे थोड़ा भारी शक्ति संचय होता है इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ कायदा चाहिए वो मर्यादा मर यही आदि है ये मरने वाले मनुष्य जिसको ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करते हैं है? मर्यादा माने मनुष्य के द्वारा कारणीय भाव मनुष्य को ये भाव नहीं तो पशु हो जाएगा पशु में भी मर जाता होती है हम जानते हैं कि कुत्तों के बच्चे दिनों में पैदा होते हैं मर्यादा है मर हैं और कोयल किन दिनों में बोलती जान है जानते हैं प्रकृति में भी मर्यादा है वर्षा की मर्यादा गर्मी की मर्यादा पेड़ों के फूलने की मर्यादा पेड़ों के फलने की मर्यादा अब आम का मौसम अब जामुन का मौसम अब सेव का मौसम प्रकृति में भी मर्यादा है यदि कोई समझदार मनुष्य होकर अपने जीवन में मर्यादा धारण नहीं करता है तो वो जड़ जीवन से भी गया गीता पशु पक्षी जीवन से भी गया बीता जीवन में मर्यादा का होना मर्यादा का होना आवश्यक है इसी से गीता का कहना है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका योग आपके दुख को तो मिटा दे यदि आप कायदे से योग नहीं करेंगे जीवन चार बात हैं जो एक तो विनय देंगे इसको अदब बोलते हैं उनबे सहजीत चाहिए सभ्यता और समझदारी समीप चाहिए और कायदा मर्यादा चाहिए विनय हो सभ्यता हो समझदारी हो और कायदे का जीवन हो मर्यादा का जीवन हो आओ मर्यादा जीवन हो युक्ताहार विधार से युक्त कर्मसु कर्म सु युक्त स्वप्नावबोध से योगोत्थ आपका ये साधन आपका ये जो आप चाहे कोई योग करता है चाहे कर्म की साधना करता है कर्म की योग है योग कर्म सुख कौशरम तो बस तो उसमें होशियारी इतनी चाहिए कर्म को करें परंतु फंसें देसारोना न कर प्रमाद न करें ये कर्म में जो अप्रमाद है वो बुद्धि को जागृत कर देता है चेतना शक्ति को अप्रमाद भूल ना हो भूल पांव रखने में भूल किसी को छूने में मिल देखने में मिल जाओ बोलने में प्रमादम्बई मृत्यु हम रवीमी कनक कुमार जी कहते हैं कि मैं प्रमाद को ही मृत्यु बोलता हूँ नवई मृत्यु व्याघ्रविवार शिजंतु मौत बाघ की तरह करके किसी को नहीं खाती है वो प्रमाद बनकर असावधानी बनकर आदमी को खा जाती है मृत्यु असावधानी के रूप में अपने जीवन में निराश करती है ऐसा बोल देंगे कि कोई हमेशा के लिए दुश्मन समझ आए ऐसा काम कर देंगे कि कोई हमेशा के लिए धोखेबाज समझ लें अप्रमाद अप्रमाद असम प्रमादेन यमेन वाचा प्रमाण करेंगे मनुष्य को मन को बिगाड़ने के लिए एक छोटी सी बात काफी होती है और बनाने के लिए बड़ी से बड़ी बात काफी तो पांच बात पर आप ध्यान दीजिए यदि आप चाहते हैं कि हमारी साधना हमारे इसी जीवन में होने वाले सुखों को बिटा दे, तो पांच बात पर ध्यान लीजिए एक तो आहार पर दूसरे विहार पर तीसरे कर्म चेष्टा पर और चौथे सोने पर और पांचवा जागने पर इन पांच बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे नहीं तो आपका योग कुतूहल एक प्रकार की उत्सुकता हो अरे इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें क्या है देखें इस सिनेमा की कहानी क्या है देखें जिससे कलश की भूमि का है इसका पाठ कहता है बिल्कुल कौतूहल की चीज हो जाएगी यदि आपके जीवन में इन पांच पार्थ बातों का ध्यान नहीं आपका आहार कैसा आहार की वस्तु निश्चित नहीं होनी चाहिए तो यदि आपको किसी ने मना कर दिया है कि मत खाइए वेद है शास्त्र तो में तो सदगुरु तो आप मना की हुई चीज को क्यों खाते हैं इसका अर्थ है इस कि आपके मन में वो चीज खाने की ऐसी वार्थना है कि आप उस निषेध को निषेध के कानून को तोड़ते तो मन आपका काबू में हुआ कि आप मन के काबू में हुए मन एक नौकर है हम हाथ से कहते हैं कि हाथ हस्ते और जब तक हम ना करें, तब तक हाथ की मजाक है की खज्जा है जैसे हाथ हमारा करण है औजार है उपकरण है करण है इसी तरह से मन भी हमारा काम करने का एक करण है मन हमारा गूम है मन हमारा चक्रासी है हम मन के गुलाम नहीं है कि जो मन कहे कोई है। हम आहार संबंधी जो नियम है उनको क्यों तोड़ते हैं भोजन की वासना अत्यंत प्रबल होने पर कि हम तो यही खाएंगे हम तो यही खा के देखेंगे है ना? आपने अपने मन को क्यों देखा कितना प्रबल होने दिया भोजन तो में चार दोस्त एक को तो वस्तु चलिए शुद। शुद्ध शुद्ध माने जो निषिद्ध न हो जिसके लिए शास्त्र में मनाही न हो वस्तु शुद्ध दूसरे जिस बर्तन में वो बनाई जाए वो बर्तन शुद्ध बना हम लोग समझा देते हैं कि तो भाई हमको लहसुन खाने का अभ्यास दें। प्याज खाने का अभ्यास खाता हमको नहीं है अभ्यास बचपन से घर में देखा नहीं कभी खाया नहीं हमारे तो घर में भी आता नहीं होगा तो प्रभु प्रबुद्धानंद तो से बैठे हमने हाथ से कभी छुए ही नहीं ये कहते हैं कि हमने लसन प्याज कभी उस के हाथ से भी नहीं छुया अब हम किसी के घर गए उसको समझा दिया नहीं खाएंगे अब उसके घर पर पीसी गई चटनी तो उसी चील पर पीसी गई वो जिसमें पहले दसम से अस्सी साल हुआ था अब आ गई गंध दूध में मिलाकर पीते दूध बनाते हैं दूध का मिला हुआ सूध बनाते हैं उसमें भी जो पीते हैं अब हम दूसरों की बात नहीं करते परंतु तो हमको समझते हैं कि शास्त्र में कहीं भी शुद्ध के लिए प्याज और लहसुन खाने का निषेध नहीं है तो उनको खाना चाहिए उनका वो खोजना है न खाएं तो अच्छा है परंतु उनके लिए खाने में कोई बात नहीं है सीधी बात बोलते हैं वस्तु में दोष नहीं है ये जड़ता में कम हो जाता है वो तो जिसके लिए निश्चित है उसके लिए अनिषि है जिसके लिए राज्य है उसके लिए राज्य है तो तो मुसलमान खा सकते हैं मिठाई खा सकते हैं और शुक्र खा सकते हैं चांदा संत और हरियल वो तो मुझे सिखा सकता है खाए पर तो जिसके लिए निषिद्ध है वो क्यों खाता है वो खाता है बासना की गुणवस्था से अतः जिस बर्तन में बर्तन का दोष मसाले का दोष, हमारे मित्र हैं वो कराची है जब पाकिस्तान नहीं बना सकता खुद कठा वार्ता करते थे प्रजवासी वैष्णव तो अपने हाथ पर कोई बना के खाते सकता अब वो महामहाराज ऐसा सिंधियों ने उनको एक मसाला दिया कि उनको दाल अपनी बहुत स्वाद लगे तो दो महीने रहे तीन महीने रहे मसाला डाल के दाल खाते रहे जब चलने लगे तो बोले भाई वो मसाला दो बता दो उसमें क्या क्या पड़ा है तो उन्होंने बताया उसमें मछली का चूरा पड़ा है, ना है। तो चीज ठीक हो बनाने का बर्तन ठीक हो है ना उसमें जो तो चीज डाली जाए सोच ठीक हो और ईश्वर की कृपा से जय जय श्री कृष्ण महाराज नारायण वस्तु निषिद्ध ना हो उसमें भी अलग अलग होता है कई चीजें ऐसी हैं जो तो स्मारकों के शास्त्र में निषिद्ध नहीं है परंतु वैष्णवों के शास्त्र में निषिद्ध खाना चाहिए अगर बर्तन ठीक होना चाहिए हजार ठीक होना चाहिए उसमें जो पड़े और बनाने वाला मारा रोता जाए और रोटी देता जाए हाथ गंदा हो रोटी देता जाए और सपाटप आंसू गिर रहे हैं अच्छा आंसू की बात छोड़ो और खोलते जाते हैं और रोटी देते जाते हैं तो मुंह का जो प्रसाद है वो रोटी पर तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है ईमानदारी की बात वेतन मेहनत है और शुद्ध भोजन है, ईमानदारी की कमाई होना भी आवश्यक अपने हक की चीज होने के लिए सर्वेशा भी अर्थ शौचम परम स्मृता संसार में पवित्रता के जितने नियम हैं उनमें धन की पवित्रता सर्वोत्तम पार। जोर थे शुचिर ही स सुचि ही मनुस्मृति का श्लोक दूर थे शुचिर ही स सुचि ही न अमृत द्वार शुचित सुचि ही जिसका धन पवित्र है वो पवित्र है और जो मिट्टी पानी बहुत खर्च करके अपने को पवित्र बनाता है वो पवित्र नहीं है ये मनुस्मृति का श्लोक है दूर थे सुचिर ही स सुचि ही न अमृत्वार शुचित ही तो आहार पर आप ध्यान दें अच्छा आहार सब तरह से ठीक होने पर भी आप कभी ज्यादा करते हैं कभी कम करते हैं है। नहीं तो युक्त चाहिए हो उसमें बिल्कुल आहार न करना भी ठीक नहीं है बहुत तो कम करना भी ठीक नहीं है ज्यादा करना भी ठीक नहीं है, है।, है। मीट चाहिए मेट कर था। थोड़ा खाओ और शरीर के लिए हितकारी हित कार्य होता है विशार बिहार का एक अर्थ तो यह है कि आप जो मनोरंजन करते हैं वो शुद्ध है स्त्री पुरुष के सहवास में नियम है की नहीं रोज रोज करोगे दिमाग पड़ जाओगे शक्ति छीण हो जाएगी आंख खराब हो जाएगा बच्चे कमजोर हो जाएंगे तो उसमें भी नियम भोजन में नियम स्त्री पुरुष के सहवास में नियम और गुप्त चेष्ट से कर्मसू आप जो तो काम करते हैं तो उसमें भी नियम चाहिए कितनी देर क्या काम करना कितनी देर क्या काम करना राम में मूर्ते जो थायो प्रात काल के आज ये धर्म करना है आज ये व्यापार करना है हमारे शरीर में क्या तकलीफ है कार्यक्रम से तन बोला हमारे शरीर में क्या क्या तकलीफ है और क्या करने से ये बढ़ती है और क्या करने से ये तकलीफ घटती है तो जो करने से तकलीफ बढ़ती हो वो आज नहीं करेंगे संकल्प कर लेना चाहिए हो भगवान को साक्षी ईश्वर को साक्षी बना के दृढ़ संकल्प दिया कि आज जो ये हानिकारक काम है वो नहीं करेंगे क्लेशाश्च और हमारे शरीर में क्लेश क्यों होता है इस कारण से होता है वो वो आज नहीं करेंगे हमारा तो शरीर कैसे अच्छा होता है कैसे अच्छा होता है तो वही करेंगे ये प्रातः काल योजना दिन भर की योजना बना लेना चाहिए एक दिन जा रहा मनस मेहनत की और एक दिन सो रहे हैं और तो ऐसे शरीर अनियमित हो जाता है और एक बात आप क्या जा चाहते हैं कि हमारा आसन से हो हमारा प्राणायाम सिद्ध हो रात तो तो के सोने जागने का नियम क्या है महाराज हम कई लोगों को जानते हैं दिन रात के क्या करते हैं भरा चार बजे सोरे पांच बजे कई लोग तो छह बजे हो लौट के घर में आते हैं शराब पी के कह करते हुए नादी में दरवाजे करते हुए क्या कर रहे थे कि जुआ खेलते नाच रहे थे जुआ खेल रहे थे शराब पी रहे थे हे भगवान ऐसे लोगों को हम जाना है? बिल्कुल नंगे घर में नंगे मां बाप के सामने मां बाप कहते महाराज क्या करें हमारे सामने नंगा हो जाता है ऐसे गुप्त है तो ठीक समय से सो जाओ और ठीक समय से जग जाओ गुप्त सपना और मोदी ऐसा पक्का अभ्यास हो कि उस समय नींद आ जाए और ऐसा पक्का अभ्यास हो तो हम चार बज के तीन मिनट पर उठेंगे ठीक है हम पांच बज के दस मिनट पर उठेंगे और नीद अपने आप छोड़कर चली जाए हो ऐसा पक्का अभ्यास जीवन में होना चाहिए जिसका सोने जागड़े में नियम नहीं है उसका शरीर काबू में कैसे रहेगा स्वस्थ कैसे रहेगा आपके घर में डॉक्टर आपके बैठने लगेंगे कहीं आती दवा नहीं तो घर के लोग जब प्राप्त हो जाते हैं तो एक चीखावे तो एक होती है एक खासी आवे तो एक अरे वकील तो तो। तो होते हैं कोई गरासा झगड़ा होगा बोले बस मुकदमा दायर कर जो ची आवेगा बस आज तुम्हारे ऊपर चंद्रमा जो है वो हरी सुख है घर में तो सुख होता ही है मन में दुख डालने वाला बस चंद्रमा का शांति करवा लो चंद्रमा की मंगल की श्रेष्ठ की दारू की तो बाहर घर में रोग होय दुख हो होगा बात दूसरी है मन में रोग दुख को तो बचा देने वाला अरे साथ तो ठीक हो और ठीक जागे समय करो उसमें विधियम होना चाहिए इतने घंटे सो तो बच्चे को 8 घंटे 20 घंटे तक चलाना चाहिए छोटा बच्चा हो उसका शरीर बनता है जवान हो तो 8 घंटे 10 घंटे तक भी सोने तो चल सकता है 6 घंटे से अधिक सागर को सोने की कोई जरूरत नहीं जिसका मूल जागृत अवस्था एकाग्र रहता है वो तो बहुत कम सो गए पर भी उसका काम चल जाता है वृंदावन के हमारे आश्रम में एक आदमी बीस हैं, है तो ना? उनको सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो हम लोग भगवान के चिंतन में स्मरण है लगे रहते हैं तो पहले तो हमको मालूम नहीं था पर हमसे बंबई में किसी ने पूछा कि महाराज वहां एक ऐसे भगत है जो तो रात को सोते ही नहीं है तो हमने जाके पता लगाया तो मालूम पड़ा क्यों तो बीस तो तो तो तो तो तो तो तो भाई जी का स्वप्न हो धन्य नियम करो छह घंटा सो आठ घंटा से हो परंतु नियम से सोओ, समय से सो जाओ समय से जा जाओ। सब तो जोगो भगवती दुख कहा सब तो आप जो साधन करते हैं योग करते हैं उसमें दुख मिटाने की शक्ति आ जाएगी यदि आपका साधन आपका दुख नहीं मिटा सकता आपके जीवन में कोई दुख खाया और आपकी धर्मनिष्ठा अधिक नहीं रही आपके जीवन में कोई दुख खाया और आपकी ईश्वर निष्ठा भक्ति आपके जीवन में कोई दुख खाया और आपका साधन अतिरा छूट गया अरे ब्रह्म ज्ञान आपका जब तक खुद तो खाते पीते मौज से रहते हैं कमाई होती व्यापार में कमाई हो तो ब्रह्म ज्ञान है और व्यापार में थोड़ा घाटा आया और ब्रह्म ज्ञान को चला गया हो तो पहाड़ हिमालय में गया यात्रा करने तो, तो अपनी निष्ठा में ही दुख निवारण का सामर्थ्य होना चाहिए यदि आप में की निष्ठा में दुख निवारण का भाव ईश्वर पर विश्वास करके दुख से नहीं बच सकते तो आपकी भक्ति कमजोर है अपनी आत्मनिष्ठा से आप दुख से नहीं बच सकते तो आपकी निष्ठा कमजोर है यदि आप धर्मो रक्षा की रक्षिता आप धर्म की रक्षा करो धर्म आपकी रक्षा करेगा योग से मन को वारणा नहीं है ये बात आपके ध्यान रहनी चाहिए आपके हाथ से मन को वश में करना है मन को नियंत्रण में देना है मन को अपने काबू में करना है इस घोड़े को सधाना है घोड़े को मार डालने का नाम योग नहीं है घोड़े को सधा लेने का नाम तो योग है तो यदि आपकी निष्ठा बिल्कुल ठीक रहेगी तो संसार की कोई वस्तु आपको कुछ नहीं दे सकती